स्नेह से किम लक्षण कुत्र च सहा स्नेह का क्या लक्षण है और वह कहाँ रहता है चूर्णादि पिंडी भाव हेतु स्नेह जलमात्रवृत्ति वृत्ति जो चूर्ण है चाहे मिट्टी है चाहे आटा है चाहे बेसन है किसी भी चीज का चूर्ण उस चूर्ण को पिंडी भाव बना अर्थात चूर्ण के प्रत्येक कण को परस्पर आकर्षित कर देना एक ही भाव को प्राप्त कराना पिंडी भाव प्राप्त उसका कारण ही भूत गुण विशेष का नाम स्नेह अर्ता कहां है जल मात्र वो जल में भी समझना द्रुत जलमात्र द्रुत जल होने अद्रुत जल जैसे बर्फ है बर्फ को लेकर क्या आता हो गए तो बर्फ को पानी होना ही पड़ेगा जब तक वो पिघल के पानी नहीं बनेगा तब तक तो काम का नहीं इसलिए अद्रुत जल नहीं होना चाहिए द्रुत जल मात्र में ही स्नेह होता है जल मात्र कह दिया तो उसका तात्पर्य अन्य द्रव्यो में नहीं है और द्रुत जल में है ये इसका वह दो प्रकार का स्नेह घनी एक का नाम घनीभूत स्नेह है और दूसरे का नाम अघनीभूत स्नेह है पुस्तक में ढूंढने पर मिलेगा नहीं मत सुन लो। स्नेह दो प्रकार का है सा घनीभूतभूत अघनीभूत अच्छा घनीभूत कौन है दाहानुकूला स्नेह घनीभूत तै ला दो दाह मने जलाने की अनुकूल दाह मने जलाने के अनुकूल जो स्नेह होता है उसका नाम घनीभूत स्नेह दाहानुकूल स्नेह घनीभूत कहां रहता है तैलाद और दहन प्रतिकूल दहन प्रतिकूल स्नेह अघनीभूत जलाद जल में जो दहा का प्रतिकूल है स्नेह भी दो प्रकार का है एक दाह के अनुकूल है दहन के अनुकूल है और दूसरा दाह के प्रतिकूल है अथवा दहन के प्रतिकूल है का एक को आग एक स्नेह आग को बढ़ाता है और दूसरा से आग को मिटाता आग को बढ़ाने वाला स्नेह का नाम घनी रहता है तेल घी वगैरह और आग को मिटाने वाले स्नेह का नाम अघनीभुस्नेह द्रुद जल में रहता है अच्छा और अब पुस्तक में आइए पदकृत्य में पूरा गलत छपा हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा जिन लोगों ने एक बार पढ़ चुके शायद वो ठीक कर चुके होंगे वारणाई पिंडी भावे छपा है ना ठीक कराया नहीं कराया पहले पढ़ाने वालों ने गड़बड़ किया वाराणाई पिंडी भावेती करके तो छपा है वो पिंडी भावे तो कर नहीं देना है। वहां कुछ नहीं काट काटना बीच में जोड़ देना एक लाइन पूरा का पूरा गायब है कालादावधि काला व्याप्ति वाराणाय गुण पद मिति नीचे लिख दो मार्के देख करके चिन्ह नीचे लिखना पड़ेगा गुण पद एक विश्राम दो फिर आगे लिखो रूपादा दावी व्याप्ति वाराणाय फिर बाकी छपा हुआ है पिंडी भावे विश्राम फिर विश्राम दो हो गया रूपादा दावती व्याप्ति वाराणाय रूपा वति व्याप्ति रूपाद अति व्याप्ति रूपादा दावती व्याप्ति ये व्यापति वारणा पिंडी भाव में है छपा है ठीक है ना बीच में एक पंक्ति छपा नहीं समझ लीजिए अर्थ क्या है पहले बदकृत को पढ़ लीजिए चूर्णम मैने पिस्तम चूर्णम मने पिष्टम पिसा हुआ है उसका नाम चूर्ण तदेव आदि स्वाभाविक रूप ना जो जो पिसा हुआ नहीं है स्वभाव से ही चूर्ण है कौन है मृतिका देहे पिस्त जो है वो है चूर्ण और वह है आदि में जिनका ऐसी और भी जितने भी पदार्थ होंगे कौन है वो मृत्यु का दे चूर्णादे उन सभी चीजों को क्या कहा जाएगा चूर्णादि ही तिंडी न संयोग विशेष पिंडी भाव का मतलब क्या संयोग विशेष उन चूर्ण के कणों कणोंगा परस्पर संबद्ध हो जाना एक ही भाव को प्राप्त हो जाना तस्य हेतु तो निमित्त कारणम उसका जो निमित्त कारण है उसका नाम व्याप्ति वारणा गुण पद मे लक्षण बनाते हैं पिंडी भाव है तो हो स्नेह पिंडी भाव का जो कारण है उसका नाम स्नेह तो हम साधारण कर्म ले लेंगे लक्षण कहा चला जाएगा काल और निमित्त कारण लूंगा तो अन्य भी बहुत निमित्त कारण है व्यक्ति भी निमित कारण होता है हमेशा जो आटा को गूंद रहा है वो व्यक्ति उसको जोड़ने में निमित्त कारण है इसलिए आदि कह निमित करने करने पर बच नहीं सकेंगे इसलिए काला दौ कर काल ही नहीं बल्कि और सभी जगह निवारण कैसे होगा गुणपद की जो व्यक्ति होगा वो गुण नहीं है तो द्रव्य है जो मिला रहा है मसाला बना रहा है ना रेत का जो भी आदमी है उद्रव्य का वो द्रव्य है निवारण हो गया व्यक्ति में निवारण हो गया है ना आधी। आधी। आधी में जनक जनक जो व्यक्ति बना रहा है पिंडी भाव का जनक वो जनक क्या होता है निमित्तकार वह आप भी हो सकते हो जब आटक जनक हो जाओ आटक का पिंडी बना चुके वो निमित कारण है व्यक्ति इसलिए आदि कह दिया उन सभी में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आपने एक शब्द गुण क्योंकि वो सब इतना गुण फिर, फिर रूपा दिव्यापतिवार होता वो गुण कहने से रूपा दे भी अपने अपने कार्य के प्रति कारण होते हुए गुण भी है ना पट के रूप के प्रति तंतु में रहने रूप क्या है कारण है तो रूप भी कारण होता है और गुण भी है तो कारण गुण तम लक्षण की कर देता हूं तो रूप आदि में अधिगत हो जाएगा इसलिए तो पिंडी भाव हेतु का ना पिंडी भाव के प्रति रूप कारण नहीं पिंडी भाव के प्रति रूप आदि स्नेह ही चूर्ण, तो चूर्ण पद किया गया, गया न्यायोधन में देखिए स्नेह लक्ष्य पिंडी भाव हेतु गुणम स्ने लक्षण इसलिए हटाया गया इन्होने क्योंकि लक्षण कोटि में उसको रखने का कोई जरूरत नहीं है तो जिज्ञास हो जाता है पिंडी भाव का मतलब क्या जो अपिंडीभूत चूर्ण का पिंडी भाव होना है इसलिए पिंडी शब्द है ना शब्द में ही अपिंड स्वरूप गिन, इसको कहते प्रत्यय व्याकरण में क्या कहा था शुक्ली न जो सफेद नहीं था पोत पा के सफेद कर दिया अब दीवार क्या हो गया सफेद हो गया सफेद हो गया के लिए क्या कहते जाता शुक्ली भगवती का मतलब पहले शुक्ल नहीं था अब शुक्ल हो गया इसी प्रकार से अपिंडो पिंडो भवती पिंडी, पिंडी जो पिंड भाव को प्राप्त कर लिया इसलिए उसको कहते पिंडी भाव वो प्रत्येक ही अर्थबोध हो गया किसका चूर्ण काम अपिंड दशा जो था वो प्रत्यय से ज्ञापन हो रहा है इसलिए क्या जरूरत प्र, प्र, हो शब्द प्रकृति प्रत्यार्थ यो प्रत्यार्थम में वो प्रधानमंत्री और प्रत्यय दो ही हुआ करता है व्याकरण में प्रकृति से माया नहीं लेना प्रकृति मने जो शब्द चाहे वो तिंगंत पद है तो धातु होता है सुबंत पद है तो इसको हम कहते हैं प्रकृति। और अगला हिस्सा जो होता है उसका नाम प्रत्यय है ठीक है ना प्रकृति का अपना अर्थ होता है प्रत्यय का भी अपना अर्थ होता है दोनों अर्थों में से कौन सा प्रधान है तो आवासी कार ने अनेक प्रकार का बातों को उठाकर निर्णय लिख दिया प्रकृति प्रत्यार्थ यो प्रत्यार्थम एवं इसलिए यहां पर भी प्रत्यार्थ कौन है छी उस छी प्रत्यय का क्या अर्थ है अभूत तदभाव वही प्रधान वह प्रधान जब हो गया उस अर्थ में छिपा हुआ है अपिंड दशा इसलिए अपिंड दशा को बताने के लिए चूर्णादी शब्द को लक्षण में प्रयोग करने का कोई जरूरत नहीं है जब आपने छी का प्रयोग कर दिया है यदि छी प्रत्यय नहीं प्रयोग करते तब तो पद की जरूरत पड़ता हम पूछते कस्य पिंड कस्य पिंडा पिंड तक है कहना पड़ता? नहीं। नहीं बात को पूरा कर दे रहा ये बात इसीलिए पिंडी भाव हेतु तो इतना ही लक्षण में काफी है मूल में जो चूर्णादि कहा गया है वो केवल स्पष्ट तो बालकों को बोध करा रहे ना बालानाम तो से कब बोधाय इसीलिए थोड़ा चूर्ण आदि मूल कार्य ने कह दिया न्याय बोधनी कार्य शक्ति से कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है फिर प्रत्येक की महिमा से सब कुछ बोध हो सकता है इसे लक्षण कितना है पिंडी भाव हितुत्व सती गुण तह तो से लक्षणम पिंडी भाव नाम स्वयं व्याख्या कर रहे पिंडी भाव का मतलब ही क्या होता है चूर्णादे धारण आकर्षण हेतु संयोग का आपस में एक दूसरे को धारण पूर्वक आकर्षण करके एक साथ होकर रहने का नाम जो विलक्षण संयोग है उसी का नाम पिंडी भाता संयोग स्नेह से ही असाधारण कारणत्व न तो इसलिए संयोग में स्नेह को भी असा, स्नेह को ही असाधारण कारण मानना चाहिए जल का द्रुतत् मात्र से काम चलता नहीं है जल का द्रुतत्व पिघला हुआ इतने मात्र से काम नहीं चलेगा उस पिघले हुए जल में स्नेह भी होना चाहिए चिकनापन भी होना चाहिए जोड़ने के प्रति एक विलक्षण चिकनापन होता चिकनापन पानी में भी है यानी कि घी तेल में ही होता है यहाँ का चिकनापन मैंने बता दिया नहीं इसलिए जलने योग्य नहीं है ये केवल आटा आदि को जोड़ने योग्य है और तेल आदि में जो चिकना बने कुछ तो जलाने का काम भी आ जाता है आटा में भी काम लेते हैं उसको सो क्या बोलते हो वो कुछ और ना होते पुड़ी ओड़ी बनाने के लिए ढाकते मोमयान हाँ मोमयान बोलते ऐसे कुछ बोलते हैं तो तेल में डाल के उसको आटे को मिला देते में पानी डाल के तो वहां भी काम आता है ये नहीं कि की कुल ही है लेकिन केवल तेल आटा गुंदा पानी जरूरत है तो इसलिए कहते कि देखो वो अलग प्रकार के इसलिए दो प्रकार का बना दिया घनीभूत और अघनीभूत व्यवस्था दे दिया गया है इसीलिए कहना है वो जो स्नेह असाधारण कारण होता है जलादिगत जो द्रवस्त है उतने मात्र से काम चलता नहीं तथा द्रुत सुवर्णा संयोग में वापत पत्ते ये द्रुतत्व ही कारण होता पिघला हुआ सोने से भी आटा ना सा तो नहीं होता ना क्यों द्रुतत्व तो उसमें भी है सोने को भी हम पिघला सकते चांदी पिघल जाएगा तांबा पिघलेगा लोहा भी पिघलता है भी सब धातु हैं गर्म करने से पिघलते हैं द्रुतत्व तो जो पिघलाव पिघलने का रूपी जो स्थिति है उस तो पिघला हुआ स्थिति मात्र यदि पिंडी भाव का कारण मान लिया जाता तो सोना को पिघलाकर दूसरे भी हम पिंडी भाव बना लेते अत द्रुतत्व तो मात्र कारण नहीं है किंतु उस जल में विद्यमान द्रुतत्व के साथ में जो दिख रहा है वह स्नेहिक कारण हो उपादान पिंडी भाव हेतु इतना ही लक्षण करेंगे तो कालादिमति व्याप्ति हो जाएगा विशेषण कौन है पिंडी भाव हेतुत्व गुणत्वेषांश है यदि विशेषण मात्र को लोगे इसका मतलब पिंडी वाव हितुत्व इतना ही लक्षण रखूंगा तो कालादि में अति व्याप्ति हो जाएगा करने के लिए। को, लिया मने को पकड़ा गया चूर्ण पिंड हेतुत्म स्नेह से पिंडी भाव हेतु माना भाव लेकिन कर दिया कि पिघला हुआ भाव मात्र से काम चलेगा नहीं बाद में कहते हैं स्नेह नाम का वस्तु अतिरिक्त वस्तु को मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है जल में भी एक विलक्षण चिकनापन है इसको मानने में कोई प्रमाण नहीं कल्पना मात्र करना पड़ता है ते क्योंकि तेल को छू चिकनापन के कारण बाद में साबुन से साद धोना पड़ता है अब को छूओ चिकनापन का फिर किससे धोगे पानी को छू दो चिकनापन है उस चिकनापन किसे छुड़ाओ? दिक्कत हो जाएगा अनवस्था दोष होगा किससे भी छुड़ाओगे उसमें चिकनापन है या नहीं कहीं न कहीं जाकर आपको कहना पड़ेगा ये पिघला हुआ जरूर लेकिन चिकनापन इसमें नहीं है यदि कहीं न कहीं जाकर मानना ही पड़ता फिर जल में क्यों नहीं मान लेते प्रथम कारण वितमिनी महर्षि बहुत बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं उनके न्याय को तो हजारों स्थलों पर लौकिक व्यवहार में भी काम आता है लौकिक न्याय साहसिक एक हजार न्यायलिकाओं एक हजार अधिकरणों में तो वास्तव में है अधिकार 907। सौ सात जैमिनिय मीमांसा दर्शन में नौ सौ 907 सौ सात अधिकरण में एक न्याय उन्होंने बना दिया एक न्याय का नाम यह है प्रथम कारण जिसको हमने पहले भी एक बार लगाया था कालो कहा क्यों नहीं बनाया यी कालो झर सुदीर्घ सूत्र क्यों नहीं बनाए ऊ कालो झीर्घ प्रत क्यों बनाए पाणी बिना कारण का अतिक्रमण किए हुए आप जब प्रथम में ही नियमित होना चाहिए जब कर रहे हैं तो सूत्र क्या बनाना चाहिए था, का बनाना चाहिए था। और यदि उसको बनाने में कोई उन्हें प्रतिबंधक महसूस होता तो ई कालो बनाते उसका अगला उसे भी छोड़कर ऊ कालो जाने के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर बताना पड़ेगा कारण देना पड़ेगा बिना कारण का प्रथम को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए कहते हैं इसीलिए ऐसा कोई ने पशु या पक्षी या जंतु नहीं दिखाई दिया जिस एक के ही आवास में चारों चीज दिखाई देता दिखा हो दीर्घ मृत अर्धमात्रा एक मात्र मुर्गे के पुकार में यह चारों किसी में नहीं संसार का कोई अन्य जीव पक्ष पक्षी नहीं है एक मुर्गा को छोड़कर क्या विलक्षण परमात्मा ने बनाया और उसमें जो है पानी का दृष्टि गई उन्होंने उसी को दृष्टांत बना भूख कालोजना और जीवन का नियम का उल्लंघन इसके बनाया और वहां चिमनी ने इसको किस पर बनाया है उसका नाम है कपिंजला अधिकरण कपिंजलान ये चेता आया कबूतरों से हवन करो हाँ ने कबूतरों से हवन करो कबूतरों से बहुवचन है ना बहुत कितने कबूतर से करे पचास कबूतर से करने से स्वर्ग मिलेगा कि सौ कबूतर को मारने से स्वर्ग मिलेगा ये भारत देश भर के सारे कबूतर को मारने से मिलेगा स्वर्ग कि संसार भर के सारे कबूतर मारने पड़ेंगे बहुवचन का मतलब तो बहुत सभी में है तब जेबी ने सोचे कैसे व्यवस्था करें इसका जितना अधिक मार उतना अधिक पाप भी होता है स्वर्ग मिलना दूर की बात तो क्या करें तो उन्होंने कहा एक वचनम दिवचनम बहुवचनम एक वचनम एक द्रव्य दिवचन द्रव्य है ना? शुरू कहां से होगा त्रीनी से शुरू होगा तीन से शुरू होगा तीन चार पांच छह अनंत तक बहुत्व है तीन से लेकर सबका नाम बहुत्व है एक नाम तीन से परार्ध पुर्यंत संख्या को व्याकरण में बहुवचन सबसे कहा गया तब जैन वहीं पकड़ लिया पॉइंट मिल गया हमको तीन से शुरू है अनंत तक है ना तो तीन कबूतर मारने से स्वर मिलेगा चार मारने में कोई प्रमाण नहीं यदि तीन से अधिक संख्या की अपेक्षा होता तो एक और यज्ञा है सप्तशान पशु प्राजा प्रतिकामा वह सत्र पशु संख्या क्यों बोला वह ज्ञापन करता है कि तीन में बहुत्व तो परिश्राम होना चाहिए बिना प्रमाण का तीन से अधिक नहीं बढ़ना और तीन क्या है बहुत में प्रथम संख्या इसे प्रथम वही नियमित कारण से उनको नियम बनाना वही नियम यहां भी लगा रहे हैं चिकनापन आपको मानना है तेल में चिकनापन तो सर्वानुभव सिद्ध है इसे कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है उस चिकनापन को दूर करने करें साबुनलाक्रम जल से धोते हैं और जल में भी चिकनापन मान हो गए उस चिकनापन को दूर करने के लिए फिर किससे धोना पड़ेगा किसी और किसी कल्पना करने के अपेक्षा है जल से धोने के बाद ये हाथ में चिकनापन का अनुभव नहीं होता इसे जल में चिकनापन नहीं है यह मानना ही सर्वस्व अनेक परिकल्पना करने के अपेक्षा से प्रथम वस्तु जो प्राप्त उसी में ही नियंत्रित कर जाना नियमित कर लेना उचित है। इसे कहते कि देखो वस्तुस्तो द्रुत जल संयोग से चूर्णाल पिंडी भाव है तो तम द्रुत जल का जो संयोग है चूर्ण के साथ वही चूर्णालियों में पिंडी भाव के प्रति कारण होता है स्नेह से पिंडी भाव हेतु माना भावा स्नेह पिंडी भाव का कारण मानने में स्नेह को मानने में प्रमाण नहीं नहीं तो जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो घी से ही आटा सानने लग जाते पानी उपयोग ही नहीं करते पैसे वाले है घी है उसे ही सान लो चिका पाए ना स्नेह तो है होता नहीं घी में बल तलेंगे उसे तो इसलिए कहते कि देखो स्नेह को पिंडी भाव के प्रति कारण मानना उचित तो नहीं है जले द्रुतत्व विशेषणार्थ कर्कारी व्यावृत्ति और इसलिए जल मातृत्ति जब कह रहे हैं उस जल में क्या विशेषण देना पड़ेगा द्रुतत्व विशेषण दे देना करक जो ओला है ओले को क्या बोलते हैं करक जो ओले गिरते ना उनको कहते हैं करक संस्कृत बर्फ इन सब चीजों में आदि से बर्फ लेप्ति निवारण करने के लिए द्रुतत्व शेषण देना जरूरी है ये अपना न्याय बोधनी संपन्न हो गया स्नेह के बारे में अब आते हैं शब्द से किम लक्षण प्रतिविधस्त सहार कर्क कहते हैं ओलों को जो ओले गिरते हैं ना जब बारिश के दिन में जो ओले गिरते हैं उनको कहते हैं कर्क बर्फ को कहते हैं हिम है? तेस्थार। हाँ इंग्लिश में स्टाइल हैं। तो आ, था। हाँ? का है तो सॉलिड होने हैं तो वही सॉलिड है शब्द श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द आकाशमात्रवृत्ति सा जीविद धन्यात्मको वर्णात्मक तनियात्मको आद वर्णात्मक संस्कृत भाषादिप शब्द के बारे में इतना सुंदर बात कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान ग्राह्य श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान लक्ष्य श्रोतेंद्र जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय इतना ही यदि कहते हैं तो जाति में भी अभाव में भी लक्षण चला जाए इसलिए गुणत्वत्तम तो तो तो कहना जरूर पर रहता कहां है आकाश मात्र वृत्ति ही शब्द का और कोई स्थान नहीं आकाश कला इन्हें शब्द अव्याप्य वृत्ति पूरे आकाश को व्याप्त करके शब्द नहीं होता ये पूरे आकाश को व्याप्त करके शब्द हो जाए सेकेंड भर नहीं लगेगा सब खोपड़ी फट जाएगा ये तो सब हो सब क्या कान फट जाएगा दो में संसार पर कितना सब हो रहा है गाड़िया चल रहे हैं एरोप्लेन उड़ रहे हैं क्या क्या हो रहा है वो तो सारा शब्द पूरे आकाश व्याप्त होकर सारे शब्द हो कान में घुस जाए या तो कान फटेगा या तो ब्रेन फ्यूज हो जाएगा इसलिए भगवान ने शब्द को अव्यापी वृत्ति बना दिया जो शब्द जहां पैदा हो रहा है उसे तो कुछ देश भर में ही वो होगा फैलते फैलते वो खत्म पूरे आकाश आकर्षक व्याप्त होता नहीं व्यापी नहीं है अव्यापी वृत्ति स्नेह भी व्यापी वृत्ति था स्नेह भी व्यापी वृत्ति गुण है <गण> शब्द अव्याप्त वृत्ति को आकाशमा जी तो अनुभव सिद्ध वस्तु है आकाश मात्र मातृवृत्ति ही सद्विविधा व शब्द दो प्रकार एक ध्वनियात्मक है जो कि अस्पष्ट कह सकते हैं मनुष्य दृष्टिया, और वर्णात्मक है जो स्पष्ट शब्द कह सकते हैं मनुष्य दृष्टिकोण यह तो ध्वनियात्मक भी पशुओं के लिए तो स्पष्ट है एक पशु जो बोलता है दूसरे पशु समझ लेता है नहीं समझता है कि जो मुखिया गाय होती है ना वो एक आवाज देती है तो सब समझ लेते हैं अब चलना पड़ेगा सब चल पड़ता है अब नील गायों में तो बढ़िया देखने का आनंद आता है कभी देखा नील गायों में ने? ने। वो नील गायों का जो हीरो होता है ना वो सबसे पहले घुस जाता खेती में अपने पेट भर खा लेता है पी करके घूंचे जगह जगह खड़ा होता और एक ऐसा आवाज देता है जिससे दुनिया कुछ नहीं देगा केवल अपने नील गायों कुछ नहीं देता उनके झुंड को सुनाई देगा, और वो सब खेती में घुस खाना शुरू कर देखते रहता है चारों तरफ कौन आ रहा है डंडा उंडा लेकर जैसे वो देखा कहीं देखे भी तुरंत ऐसा आवाज देगा सब फट हम तो देखते देखो दो भाषा इसने प्रयोग किया पहले जैसे खेती के पास आया एक आवाज दिया सब खड़े हो गए खेत के किनारे घुसने के लिए रेडी लेकिन कोई घुसे नहीं वो तो कुछ बोला जरूर होगा तो तो तभी सब खड़े नेताजी का आदेश हो गया सब लाइन से खड़े वो तो खुद अंदर गया पेट भर खा लिया फिर तो वॉचमैन का काम कर रहा अब जब खड़ा होता है ना ऊंचाई पे तब एक आवाज देता है तब तो सब अंदर जाता तब खाने और हम लोग चले डंडे लेकर तीसरी आवाज दिया सब है तो ध्वनियात्मक आवाज उसका हम लोग ध्वनि सुनाई दी एक दूसरे से विलक्षण थे अर्थ कुछ समझ में नहीं आया लेकिन उनके झुंड के लोगों का अर्थ को समझ में आया इसलिए सब विभाजन जो कार है ध्वनियात्मक वर्णात्मक की हमारे अपनी दृष्टि मनुष्य की व्यवस्था इन हर चिड़िया की अपनी भाषा है हर पशु की अपनी भाषा है उनकी भाषा को यही समझता हम लोग नहीं समझ पाते तो जो कहा जा रहा है इसमें भी मनुष्य दृष्टि से मनुष्य भी कभी कभी ध्वनि ध्वनि को समझता है नहीं अब हारमोनियम बजा रहे हैं। पता शुरू करते बोल देंगे अमुक भजन गाने जा रहा है ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं शुरू करते ही बोलेंगे अमुक राग में बोल और बोलेगा और यही भजन बोलेगा वीणा बजा रहे हैं तो बोल देंगे ये अमुक राग बजायेगा भजन लेंगे ध्वनि से उसको भी समझने वाले लेकिन उसकी भी अभ्यास मनुष्य ने ही उसको अभ्यास करे। उसको ग्रहण कर सात साधा धुनियात्मक वर्णात्मक अच्छा इसे धुनियात्मक कहा है धेर आदो री मने मृदंग वगैरह बजाते हैं दर दर्द दड़ दर बजाते हैं ना मंदिरों में नगाड़ा नगाड़े को कहते भेरी बड़े बड़े भी होते छोटे छोटे भी होते अलग अलग वो जो बजाते हैं तो ध्वनियात्मक सबसे भयंकर पनिशमेंट जो तो होता है दंड अनादिकाल से चला हुआ शब्दात्मक दंड बाकी सब दंड कुछ नहीं जेल में डाल दिया पानी बंद कर दो उसको बिजली बंद कर दो मच्छर खाने में छोड़ दो है के कमरे में छोड़ दिया कुछ नहीं सब के करते तो क्या शब्दात्मक दंड में बड़ा घंटा होता बड़ा घंटा आठ दस फुट ऊंचा और बीच में डंडा नहीं रहेगा उसमें समय केवल घंटा घंटा तो आदमी को खड़ा कर देते बीच में ऊपर से घंटे को लेकर हुआ ने में से दंग, दंग। से डंग होता है वो पूछो फट गया जाएगा फोन बात है खून मर जाता है बहुत भयंकर है वो उसे सीधा फांसी लगा देना ठीक है सेकंड भर में काम करता हूँ ये तो कई घंटे लगते धीरे धीरे बहुत बुरा हाल लगा। लगातार पांच मिनट बजाएंगे चुप हो जाएंगे वो तो तड़पते रहेगा फिर दो मिनट बजाएंगे छोड़ देंगे। जाएंगे धुनियात्मक दुर्दंड है जब भी ये धनिया तक तो पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ पता नहीं किस दिन में अन रहा हो ये सब पढ़ते ही ज्ञान आता है विलक्षण दंड और सबसे ज्यादा ये दंड चीन में और तिब्बत में होता है भारत में इतना नहीं था चीन और तिब्बत देश में ये दंड राजा लोग बहुत दिया विशेष रूप में जो झूठ बोला है उसके लिए ये दंड चीन और तिब्बत राजा से मैंने शासन से जो झूठ बोलना शासन के कान में झूठ डाला इसे शासन को गुमराह कर दिया अति कान में ऐसे शब्द धन्यात्मक दंड दिया जाता धन्यात्मक को याद हो वर्णात्मक क्या है संस्कृत भाषा दि रूप शब्द व्याप्ति गुण इति, यहां भी परिकृत में थोड़ी गड़बड़ी आए ठीक कर लीजिएगा शब्द्याप्ति वारणाय गुण थी यहां तक तो ठीक है उसके आगे जोड़िए पंक्ति को अतिय गुणेश वारणा ग्राह्य थी वह अच्छा एक मिनट ठीक कहा जोड़ना है बता दो पहले रूपाली वारणाय श्रोत्र ग्राह्य है ना वहां पे श्रोत्र ग्राह्य थी वो श्रोत्र को अलग कर दें ग्राह्य पोलम बीच में इसको जोड़ दे इति, वारणा इति, एक विश्राम दे दो फिर लिखो अतीन्द्रिय गुणेशु अतिव्याप्ति वाराण बाक्यवा छपा हुआ है ग्राह्य ध्यान लाएंगे ना श्रोत्र के बाद ग्राह्य से पहले श्रोत्र ग्राह्य के बीच में ये पंक्ति आएगा अतीन्द्रिय गुणे पहले श्रोत्र के बाद इति आएगा रूपाली वारणा श्रोत्र ठीक है श्रोत्र इति एक श्रोत्र फिर लिखेंगे अतीन्द्रिय बाकी पुस्तक में है ग्राह्य पद कृत्य होना चाहिए शब्द में अति व्याप्ति वाराण ऊपर में भी बो बोल रहे हैं दो पदकृति तो ऊपर में है ही न्यायोधि में भी तब तक दो चीज तो समान है एक चीज न्यायोधि में नहीं है शब्द में है गुणी शब्द तो जाति है ना तो नियम है यो गुणो येन्द्रियन ग्राह्य तेन इंद्रियन तद जाति ग्राह्य इस नियम के आधार पर यदि हम लक्षण करते श्रोत्र ग्राह्य इतना ही लक्षण करता हूं तो श्रोत्र श्रोत्रग्राह कौन हो जाएगा श्रोत्र ग्राह शब्द जाति भी है शब्द का अभाव उनमें अतिव्याप्ति निर्वाण करने के लिए गुण पद देना पड़े कहते दे गुण तत्व इतना ही रखिए लक्षण इधर तो तो दब अति व्याप्ति वारण श्रोत्री रूपा में अतिव्याप्ति वारण क्या गाना पड़ा श्रोत्रीधि श्रोत्रजन्य गुण तत्व तो शब्द से लक्षण फिर भी कहते ग्राही शब्द नहीं देखे तो गड़बड़ होगा अतीन्द्रिय गुणेश में वारण करने ग्राही देना पड़ेगा ये शब्द मात्र से गृह अतीन्द्रीय वस्तु जैस धर्म है कैसे पता चला पुण्य है पाप है ये पुण्य कर रहा है ये पाप कर रहा है निर्णय कैसे सब वेद शास्त्रों के आधार पर शब्दों के आधार आपने देखा हम ने गीता पाठ कर रहा है गीता शब्दों को पढ़ रहा है तो ते पुण्य कर रहा है और कोई सिनेमा का गाना रट रहा है नंगे पाप कर रहा है आपकी दृष्टि से बोल रहे उसके दृष्टि से हो जब तक गीता पाठ करने वाला पाप कर रहा है सिनेमा पाठ याद करने वाला पुण्य कर रहा है तो आप उसका दृष्टिकोण अपने दृष्टिकोण में इसको हम पुण्य कर्म मानेंगे और उसको पाप ये सारा व्यवस्था शब्द शास्त्र के आधार पर श्रोत्र के द्वारा ही ग्रीत गुण विशेष लेकिन वो अती कोई देख तो नहीं सकता किसने आज तक न पुण्य को देखा न पाप को देखा इसका रिजल्ट को देखा फल को देखा अनुमान कर लिया बुखार आ गया इसका मतलब कोई जन का पाप है तो बुखार है तो क्या तो बुखार आव स्वस्थ है बढ़िया पढ़ रहा है अच्छा तो तो किस जन का पुण्य है और तो पढ़ भी रहा है दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है जरूर पाप है कितना फर्क हो जाता है शास्त्रों के आधार पर तो बोल रहे हैं पुण्य पढ़ रहा इन दिमाग में नहीं जा रहा कोई को प्रतिबंधक है ना वो प्रतिबंधक करना तो पाप रख दिया गया सब कुछ पढ़ रहा है समझ भी रहा है इन याद कुछ नहीं रहता तब भी पाप है जब पूछा तब भूल गया उसी समय भूल जाते हैं उसे पहले याद रहता है वो तो समय निकलने के बाद याद आ जाता है तो वे पाप ये मानने तो ये सारी व्यवस्था हमारे और आप शास्त्रों के आधार पर ये सब अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय मने हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इन वस्तु है उसकी व्यवस्था मानी जा रही है उसके बिना जीवन ही नहीं है जीवन ही नहीं चलता उसके दिन उनको कहते हैं अत ऐसे ऐसे अत्य भी है अतिय गुण भी है किसी इंद्रिय को दिखाई नहीं देता और ये जो पुण्य पाप आदि हैं, ये भी कभी किसी को दिखाई नहीं देते किसके अंदर क्या संस्कार है कब कौन सा संस्कार जगह कह नहीं सकते कौन देख है संस्कारों में किसको दिखाई देता है वो महान योगी थे किसी जमाने में अभी होंगे कहीं ना कहीं जो अपने ध्यान में अपने संस्कारों को जान करके वासनाओं को समझ करके जो खराब वासनाएं खराब नष्ट करने योग्य तप करने वाले कोई कोई पहले थे अभी भी कभी कभी कहीं ना कहीं कही होंगे नहीं तो सामान्य रूपेण ना अयोगियों में जो कि संसार के निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत संख्या है अयोगी उनको तो अतिय है ये संस्कार न संसार के निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत अयोगी तो है शून्य दशमलव एक प्रतिशत जो है योगी होंगे उनमें भी एक बार सामर्थ्यवान योगी राज कौन है क्या पता इसी न्याय दर्शनकार योगिक सन्निकर्ष एक सन्निकर्ष विशेष माना है अलौकिक सन्निक आगे आएगा सन्निकर्ष दो प्रकार का है विचार करूंगा लौकिक सन्निकर्ष अलौकिक ये जब आंग से देख रहे हैं कान से सुन रहे हैं रसैन्य से आस्वादन का अनुभव करते हैं घरण से गंध का अनुभव करते हैं त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं ये सब लौकिक सन्निकर्ष का अलौकिक शनिकर्ष तीन प्रकार के होते हैं अलौकिक शनिकर्ष आपने इस चीज को देखा संसार भर के ऐसी सभी चीजों को आप ग्रहण कर लेंगे एक वस्तु में आपको ग्रहण करा दिया ये पुस्तक है बस इसी प्रकार के आकार विशेष वाले चाहे थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा लंबा छोड़ा जैसा भी है देखते ही आप बोलोगे ये भी पुस्तक है पुस्तकत्व जाति को लेकर के छोटा बड़ा मोटा चौड़ा जैसा भी है सारे संसारों के सब पुस्तकों को देख के आप पुस्तक करके ग्रहण करते हो उसका कारण कौन का है सामान्य लक्षणा निकर्ष लक्षण सन्निकर्ष है उसको अलौकिक सन्निकर्ष कहते हैं जैसे कोई सुगंध है कर चंदन का, का सुगंध चंदन को किसने देखा उस सुगंध से चंदन ग्रहण कर ले रहा है कहते हैं ज्ञान लक्षणा संिकर्ष पूर्व अनुभव था ऐसा सुगन चंदन का है करके उस अनुभव को स्मरण आकर के वर्तमान सुगन जो नाख में आया है उसमें चंदन नाम का जिसको जोड़ के समझ लेना उसका था ज्ञान लक्षणा सन्िक और तीसरा योगज वो योगजी जानता है उसमें भी दो तो प्रकार का बोला, युक्त और युंजान युक्त और युजान से निकल युंजान वह योगी जब संकल्प करेगा तभी हो जाने वो जानना चाहेगा भाई हम क्या कर रहा है अमेरिका में हमारा भगत है अमेरिका का न्यूयॉर्क में बैठा है इस समय वो क्या कर रहा है आंख बंद किया तो उसको तो अमेरिका में वो क्या कर सब दिखाए जाएगा जब संकल्प करेगा तभी दिखेगा यूं जान से निकल है। और दूसरा योगी वो है युक्त 24 घंटा सहज में सारा संसार एक उसके सीरियल जैसे दिखाई दे देते तक कहा क्या हो रहा है सब कुछ उसको पता है नेक्स्ट जो ईश्वर है वो जैसे ईश्वर को संसार का चींटी क्या कर रहा है पता है वो पुण्य कर रहा है पाप कर रहा है उसका हिसाब किताब रख रहा है योगी भी सब जानता है अंतर इतना ही रह जाते ईश्वर और उस महान योगी के अंदर ईश्वर फल देने दे के सामर्थ्यवान है और योगी फल देने में समर्थ नहीं होता इतना ही नहीं तो ईश्वर और योगी में ज्ञान दृष्टिया कोई अंतर नहीं अलौकिक संकर्षों में माना वह अतिद्रिय वस्तुओं को भी जानने के सामर्थ्यवान होता है कौन योगी एक सामान्य बात जहां है वहां नहीं हो सकता इसलिए क्या अतिद्रिय गुणेश अति व्याप्ति ग्राह्य प्रत्यक्ष ज्ञान को ये शब्द को देना ही पड़ेगा लक्षण में तो लक्षण पूरा क्या हो गया श्रोत्र इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषेत्र शब्द समक्ष इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषय सती गुण आबाइ सीविद न्याय बोधनी कार्य कहते हैं स्रिविद संयोग जो विभाग एक संयोग जन्य ताली पजाया दो हथेलियों का संयोग हुआ संयोग से जन्य आपके शब्द विकात और विभाग जैसे को बांस है। बांस के दो भाग फाड़ना उसको आप फाड़ लीजिएगा तो चट चट चट शब्द आता है उसको कहते है विभाग जन्य शब्द और शब्द जन्य शब्द है जो मेरे मुंह से यहां शब्द निकला वो आपके कान तक कैसे पहुंच रहा ये भी तरंग जैसे यहां से दशो दिशाओं में तरंग फैलता है शब्द का एक शब्द दूसरे को दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को चौथा पांचवें को तब तक चलता है जब तक अंत वाला पूर्व को पूर्व वाला अंत को नाश नहीं करता शब्द की विलक्षणता है आपके बोलने की क्षमता के आधार पर यह ध्वनि प्रसारण यंत्र की सामर्थ्य के आधार इसका नाम क्या इसलिए रखा गया ध्वनि प्रसारण यंत्र एक आदमी जो बोलेगा मान लो पंद्रह फीट दूरी तक शब्द उसकी बोलने की क्षमता के आधार पर जाता है तो ध्वनि प्रसारण यंत्र आपके उस यंत्र के सामर्थ्य के आधार पर उसे एक किलोमीटर दूरी तक भी पहुंचा सकते लेकिन बाद में होगा क्या वहां जाकर अंत में क्या होगा वो अंत वाला शब्द नष्ट होगा वो क्यों नहीं अगले को पैदा किया जैसे पूर्व पूर्व उत्तर-उत्तर को पैदा करते गया तरंग जैसे चलता रहा जिसको वीची तरंग न्याय कहते हैं कदम मुकुर न्याय, न्याय शब्द हैरंग न्याय बड़ा बड़ा ज्वार बाट अंत में तरंगों में होते होते होते होते तट प्या करके मिट जाना बहुत बड़ा तरंग होता तो उसको तो बीची करते बीची वो छोटा होते होते होते होते क्या होते हो पौंशते पौंशते होता है तरंग अंत में तट तक पहुंचते पहुंचते समाप उसी प्रकार से शब्द उत्पन्न विनाश होता है होते होते कदम कोई कदम नाम का वृक्ष होता है कदम नाम का वृक्ष उसमें जो पुष्प लगते हैं तो दसो दिशा में एक पर एक बीच चार दरियों लग जाते फिर उसमें फिर चार दिशा में एक लग जाते ऐसे करके वो फैलते जाते उसी प्रकार से शब्द भी फैलता है दसो दिशा में तरंग न्याय न कदमुकुल न्याय शब्दांतरम उत्पद्य कदम विनश्य दी विनश्यति जो सुंदो पुंदर ऐसा नाश जो होता है कोई तट तो ही रोकने वाला आकाश में कैसे उसका अंत मिलेगा आकाश में? में तरंग में तो क्या होता है? नष्ट होने के लिए तट मिल गया कदम कुल में अंत में भारी इतना हो जाता टूटी जाता है फट जाता है खत्म हो जाता है और यहां ऐसा कुछ भी नहीं शब्द का नाश कैसे हुआ कूदोप सुंदर न्याय शब्दों विनश्य थी असुदोपसुद्ध न्याय क्या है पूर्वशी नाम की महान प्रसिद्ध वेशिया थी स्वर्गलोक में किसी जमाने में अब भी होगी उसकी बेटी का नाम था तिलोत्तमा उसकी बेटी का नाम था तिलोत्तमा तिलम तिलम अपने उत्तम सौंदर्य सा तिलोत्त क्षण प्रति क्षण भी तिल प्रति तिल उसकी सौंदर्य और उत्तम और उत्तम होते जाता था ऐसी विलक्षण दिव्य स्त्री थी तिलोत्तम तिलम तिलम प्रति प्रतिम प्रति क्षण तिल प्रति तिल उसकी सौंदर्य बढ़ते जाते घटता नहीं मनुष्य में तो उम्र बढ़ते सौंदर्य घटते जाते उसका उल्टा उम्र बढ़ते सौंदर्य बढ़ते ही जा रहा अब इधर संसार में दो राक्षस भाई जिनका नाम एक का नाम सुंद था दूसरा का नाम उपसुंद सुंद उपसुंद। और दोनों भाई भयंकर तपस्या करके वरदान प्राप्त किए उन्हें बहुत प्राण पढ़ लिए होंगे पहले इसे वरदान प्राप्त उन्हें निर्णय लिया ऐसे वरदान मांगा ब्रह्मा जी से हम अपने एक दूसरे के अलावा कोई हमको मार नहीं सकता नहीं तो नहीं ना दिन होता ना कि दिन बीच संध्या में मार दिया भगवान ने ना अंदर न बार पे बिठा के मार डाला तो इसलिए उन्होंने देखा ये सब ठीक नहीं सीधा बोला देखो छोटा बड़े को मारेगा बड़ा छोटे को। हम दो भाई को हम एक दूसरे को मार सकते इस संसार में हम दोनों का मौत हम दोनों से होनी चाहिए हम दोनों किसी से हमारा मौत ही ना हो चाहे विष्णु हो चाहे विष्णु किसी से नहीं, हो नहीं चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दे तब तथा प्रशन्न छाट करे अब सब देवताओं को पकड़ा उन्होंने सब को पीट दिया सब को अपने नौकर बना लिया परेशान कर क्या करें कोई उनको मार नहीं सकता अब मीटिंग हुआ देवताओं की ब्रह्मा के सामने तुमने ऐसे कर रखा बैठक हुई तो बुद्धिमान जो बृहस्पति जो गुरु है उन्हें कहा देखो आग पलक मार्ग खोलने से पहले सौंदर्य बढ़ जाता है तो अपने आप दोनों मोहितों के चक्कर में आ जाएंगे तब इसको पाठ हम पढ़ा देंगे इसको तिरोत्तम को समझाने तुम तो बोलना कि मैं सीता जैसे एक पतिव्रता होता हूं तुम दोनों पति बनना चाहते नहीं हो सकता एक ही पति हो सकता पति कौन होगा जो संसार से सबसे बड़ा शुरू अब तो दोनों शादी करना चाहते ना इसे तुम दोनों में से जो शुर होंगे फैसला कर लो तब मेरे साथ तो दोनों में बड़ा या दोनों की मौत होगी इसी को सुंदर सु न्याय कर आपस में एक दूसरे बिड़ेंगे और एक दूसरे को नष्ट कर डालेंगे यही शब्द की कहानी है अंतिम शब्द उसके पूर्व शब्द जो उपांत शब्द ठीक है ना ये चल रहा है शब्द की धारा जो अंतिम वाला शब्द है नष्ट हुआ नहीं है जो उपांत शब्द नष्ट होने को जाकर अगले को उत्पन्न जो कर रहा है ईश्वर का जो और यह है अंत्य ये सुंद है ये उपसुंद है ऐसे समझ लेना ये दोनों भाई है अंत्य उपांत शब्द आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं सुंदोसुंद न्याय शब्दों विनश्यती तरंग न्याय न कदम शब्दों न्याय नब्दो और सुंदो कु शब्दो शब्दांत अंत्यूपांत शब्द और विनाश हो शब्दों का परस्पर इस तरह से नाश हो जाता है उसको कहते शब्दज शब्द एक शब्द से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे चौथा शब्दज शब्द उत्पन्न शब्द होते होते होते अंत में क्या होता है जो अंत शब्द उपांत को मार देता है जो उपांत शब्द है वो अंत्य को मार डालता है एक दूसरे को करके दोनों ही शब्द नष्ट हो जाते हैं शब्द समाप्त हो जाता है नहीं तो यहां बोला हुआ शब्द पूरे संसार में चले जाना चाहिए नहीं जाता कुछ दूर जाने के बाद वो उपांत्य और अंत आपस में भिड़ जाएंगे सुंदो पुसुंद जैसे और खत्म हो जाएंगे दोनों शब्दे ना सीविदेरी शब्द दंडो संयोग झां शब्द संयोग शब्द स्थान क्या है भेरी और दंड का से, बार बार दंड से भेरी को बजाता है उससे चल शब्द झंग झ बजता है वो जो झंकार शब्द है उसको कहते संयोग शब्द हस्त विघात संयोग जन्य मृदंग आदि शब्द हा ये भी संयोग शब्द है हस्त का विघात से मृदंग के ऊपर अपने हाथ को बजाया वो भी संयोगज दो हाथों को आपस से बजाया वो भी संयोगज शब्द इस प्रकार संयोगजनी जन शब्द अनेकों हो सकता है वंशे पाठ्यमाने दल दिभाग चटा चत, शब्द हा शब्द है बांश का दो भाग है उनको फाड़ते वक्त जो चट शब्द पैदा होता है वो विभाग शब्दोत्ति देश आरभ्य श्रोत्री तरंग न्याय कदम मुगल न्याय वारा जायते तर शब्द पूर्व पूर्व शब्द कारण शब्द शब्द का दृष्टान्त है स्पष्ट हो गया शब्द उत्पत्ति किसी एक देश में होता है जहां व्यक्ति बोल रहा है या जहां में बजाया जा रहा है उस देश उत्पन्न हुआ वहां से आपके कान तक पहुंचने के लिए बीच तरंग न्याय से गया या कदम मुकुलन न्याय से चला निमित वह कौन है वायु निमित्त है निमित्त पवन है न शब्द धारा जायते शब्द की धारा चलती रुत्रो शब्दे पूर्व पूर्व शब्द इसको कहते शब्द जो शब्द और अंत कैसा होता है ना बताया नहीं तो हमने आपको बता दिया है सुंदोपुंदर न्याय से अंत शब्द उपांत शब्द को उपांत शब्द अंत शब्द को परस्पर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं जो कान में पहुंच गया वो तो कान में अंत्य शब्द उपांत में नष्ट करने की जरूरत नहीं कान ने अंत को ग्रहण कर लिया है जो काम में नहीं पहुंचे इधर उधर देशों में चला गया वो शब्दों का क्या होगा वहां पर सुंदर पुष्द न्याय से एक दूसरे को नाश कर रहे हैं ऐसे समझना चाहिए